पूर्णमज पूर्णमृद पूर्ण पूर्णम जश्च्य पूर्णश पूर्णमाय पूर्णमेवावशिष्य ओ श्याम्भगवीता अध्याय उनसठ नंबर के श्लोक तो कुछ हुआ है जिसके पूर्व में दो श्लोक में भगवान ने कहा था मत चित्त सर्व दुर्गा मत प्रसादा तरी शशि अथ चित्र महंकारा नश्र शि मेरे में चित्त लगाने वाले जब हो जाओगे विषयों में नहीं देह कर, कर के आदि को छोड़कर भूल करके मेरे में चित्त लगाओगे तो मत प्रसादा मेरी कृपा से तुम पार हो जाओगे संसार से पार हो जाओगे अतः च तुम अहंकारात् यदि अहंकार को लेकर मैं स्वयं पर नहीं हूं भगवान के वचनों को क्यों मानोगे ऐसा मानोगे यदि अहंकार के रूप में अहंकारात् न सृश्य मेरी मेरे वचनों को नहीं सुनोगे विरंशी नाश की ओर जाओगे ये भगवान कह रहे हैं ये अहंकार माश्रृष्य नहश्य इति ने मिथे स्वशाय इसे प्रकृतिकतम युग से कहा था अर्जुन पहले एक वर्ष से पहले लड़ने की तैयारी में था सारे राजाओं को एकत्रित करने के लिए स्थान स्थान पर निमंत्रण देने गया वही अर्जुन आज जब सामने हो जाते हैं विश्व पिता महादि भाई बंधु आदि सामने होते हैं तो अज्ञान से पशीभूत होकर के मुंह में पड़ जाता है ये मेरे हैं मैं इनके हूं वही अर्जुन पहले लड़ाई के लिए तैयार किया उसी ने किया है पर आज सामने होने पर स्थिति ऐसी हो जाती है इससे सिद्ध होता है साधकों को अपने बंधु बांधव से थोड़ा दूर होने से ही साधना कर पाएगा अर्जुन की स्थिति पहले जब तक दूर थे तब तक तो तैयारी कर रहा था जब सामने हो गए मुंह में पड़ गया कि मेरे हैं मैं इनके हूं मैं कैसे मारूं? स्थिति ऐसी है तो वो अर्जुन को अब बोलते हैं भगवान कहते हैं यदा अहंकार माश्रित्य नवेदि नवेसि से यदि तुम अहंकार को लेकर मैं लड़ूंगा नहीं करके तुम कहोगे यदि मानते हो तुम्हारी मान्यता है अहंकार को लेकर मैं नहीं लड़ूंगा किंतु मिथ्याई से व्यवसाय तुम्हारा जो रिश्ता है निश्चय है व्यवसाय निश्चय है मिथ्याई है जुटाई है प्रकृति स्तम योग क्षति तुम्हारी जो प्रकृति है छात्र स्वभाव वाले हो तो क्षत्रिय कुल में पैदा हो यह हो उसको तुम्हें जोड़ेगी उसी तुम्हें जोड़ेगी जिसको नहीं करूंगा सोचते हो करके छोड़ाएंगे प्रकृति स्तम योग क्षति ये कहा है इसके बाद आगे बोलना चाहते हैं ठीक है इतस्तया युद्धात्म अभिमुख्यम कर तो देखो जब तक अज्ञान अवस्था में व्यक्ति होता है आत्मज्ञान जब तक नहीं है अपना, अपना स्वरूप का ज्ञान नहीं है तब तक बर्णाश्रम विहित कर्म जिसका जो होगा कर्तव्य होता है ये कहना है इतस् इस हेतु से भी अस्मात्नात्वयायोद्धा तवयुख्यम कर तो मुचितम तुम्हारे लिए अर्जुन के लिए क्या स्थिति है युद्ध से विमुखता नहीं लानी चाहिए मुख नहीं होना चाहिए उचित नहीं ऐसा करना इस्माचारी अस्मा कारण एक कार्य और भी है ये स्मार्ट चक करके कहा हुआ है स्वभावजेन कंतेय निबद्धस्वेन कर्माः स्वभावजेन कंतेय निबद्धस्वेन कर्माः कर्तुम इच्छसि अनमोहात् करिष्यसि वसोपितत कर्तुम इच्छसि अनमोहात् करिष्यसि स्वभावजेन कंतेय निबद्धस्वेन कर्माः स्वभावजेन कंतेय निबद्धस्वेन कर्माः कर्तुम इच्छसि अनमोहात् करिष्यसि वसोपितत कर्तुम इच्छसि अनमोहात् करिष्यसि हे कौंते हे कुंती पुत्र जो स्वभाव जन स्वभाव स्वभाव जात अपने प्रकृति से जो उत्पन्न होगा उसको कहा जाता है स्वभावज जा। स्वभावा जात स्वभाव से पैदा हुआ तेन स्वभाव अपने स्वभाव से पैदा हुआ जो कर्म होगा कर्मणा स्वभाव जे न कर्मणा स्वेन कर्मणा निबद्ध स्वभाव स्वेन कर्मा तुम निबद्ध उसी यही कहता होगा तुम बधे हुए हो अपने प्रकृतिजन्य जो कर्म है तुम्हारे पास प्रकृतिजन्य कर्म युद्ध रूपी कर्म है धर्म युद्ध रूपी कर्म है उसे तुम बधे हुए हो गए थे निबद्ध यम बद्ध निबद्ध बधे हुए हो स्वभाव स्वेर कर्म ये कहते हैं यार तुम निबद्ध ऐसे होगा तुम बधे हुए हो याद, याद कर्म जो कर्म यद कर्म मोहात कर तुम मोह में आकर के जैसे उच्च कर्म को तुम करना नहीं चाहते हो मोह के कारण करिष्यसी अवशोपित तत, तत्माने तत्कर्म ओ कर्म अवशोपित करो करिष्यशी पर बस होकर ही करोगे प्रकृति में जुड़ाए गो लगाएगी पर बस अवश्य अवशहन परवश हाँ, अवश्य पराधीन होकर के करोगे करुग। मुह क्या होता है अज्ञानजन्य तम दसमाध्याय कहा हुआ था तेसा में वोकम्पाथम अहम अज्ञानतम तमाम अज्ञान से उत्पन्न जो तम है ये भी अज्ञान तम भी अज्ञान और मूल मूल भी अज्ञान तो दो अज्ञान कैसे अज्ञान जन जो मैं मेरा पना है ना देहादि में जो आत्मबुद्धि है इसको अज्ञान जन अज्ञान से पैदा होता ही है। एक भी दिया है, तुला भी दिया है तम, अज्ञान, अज्ञान तो मुला भी है, और तुला भी ये कहना चाहते हैं है, जम है, तम है, है तो यह अज्ञान, अज्ञान के कारण देहा व्यादि में आत्मबुद्धि के कारण तुम अपने कर्म को नहीं करना चाहोगे मान ये मेरे हैं हाँ, मैं इनके हूं ऐसे मान करके अवश्य तत्व कविष्य तुम पराधीर होकर के करोगे कर, स्वभाव जय न करवा तो हमने बदना होगा अपने प्रकृति से जन्य जो कर्म है उसके द्वारा तुम मरे हुए हो यह कर्म मोहा न कर तुम यच्यसी जो कर्म अज्ञान के कारण तुम करना नहीं चाहते हो इच्छा नहीं करोगे तब भी तत्कर्म अवशोष करी सकी पर बस वह कर्मी तुम करोगे ये कहा हुआ है स्वभावजन का अर्थ करते सौर्याजन तुम्हारे पास सौर्यादी साधन है क्यों जन्मजात तुम्हारे पास क्या गुण है सौर्य तेजो धृतृ काक्ष विधेय चाप्य पलायनम दान विश्वभाव स छात्रम कर्म स्वभाव जन्म तुम्हारा यह स्वभाव है जन्म के साथ साथ आया हुआ कर्म है प्राप्त कर्म है स्वभाव कर्म यही होता है चारों वर्णों के लिए अपन स्वभाव जन्मजात कर्म है साथ साथ आया शरीर पैदा होते हुए कर्म लगा हुआ है आदि ना, ना तुम्हारे पास आदि कर्म है स्वाभाविक कर्म है वो यथोक्तन पूर्व कहा हुआ कर्म है आदि कर्म इसी अध्याय में बताया है सौरम तेजो धृत्यताक्ष कहा हुआ है स्वभावजन शौर्यादिना यथोक्ते न कर्मणा यही होगा कौनते है कुंती पुत्र अर्जुन निबद्ध निश्चय निबद्ध निबद्ध निश्चय रूप से तुम मधे हुए अपने कर्म के द्वारा स्वभाव जन्य कर्म के द्वारा मधे हो कैसा है स्वयं आत्मीय ने कर्मा अपना ही कर्म है तुम्हारा तो तो हो अपना तो। कर्म जो सौर्य आदि कर्म तुम्हारा है क्षेत्रीय कुंड में पैदा हो तुम सौर्य तेजोधाक्ष के आए तुम्हें इस कर्म के द्वारा कहा कर तुम नेत जो कर्म तुम करना नहीं चाहते हो ऐसी स्थिति है जो कर्म मोहार्म अविवेकत अज्ञान के कारण वो कर्म को नहीं करना चाहते हो स्वभावजन्य कर्म है तुम्हारा करिष्यशि अवशो भी अवश्य कर भी करोगे परवश होकर भी करोगे न चाहनी पड़ेगी परवश एव तत्कर्म करो करिश्यशि एका हो तत्कर्म कर्म परवश होकर करोगे एक होगा ठीक स्वभावजन सुवन कर्मा निबस्तुम इस संबंध यही संबंध कर देना स्वभावजन्य जो अपना कर्म है तो तुम क्षत्रिय कुल के हो सौर्य तेजो धृ राष्ट्रवादी है क्षत्रिय के लिए या अपने कर्म के द्वारा निबद्ध तुम बधे हुए हो ऋदराम बद्ध निबद्ध ऐसा भाष्य में संबंध करना कह दिया आगे ठीक है इतो भी तो युद्ध कर्तव्य में वह इसे भी देखो एक तो तुम स्वभाव से बसीभूत हो दूसरा तुम्हारे हृदय में परमात्मा बैठे हुए हैं अवश्य तुम्हें उसमें लगाएंगे तुम क्षत्रिय में पैदा हो परमात्मा सबको नचाते हैं अपने कर्मों में नचा देते हैं तुम भी नाचोगे उस कर्म को करोगे नचाहने पर भी करना चाहते हैं क्यों अर्जुन ने युद्ध न करने के लिए बहुत प्रार्थना की थी गुरु न हवाई महान भावान श्रेय भोक्तुम भक्षमपी हलो के हत्वास्त कामार्थ गुरु रुंदीर भुंजीय भोगान रुद्रभ प्रतिदान इत्यादि बहुत कुछ करके कहा मैं युद्ध नहीं करूंगा करके निश्चय करके बैठा हुआ अर्जुन युद्ध करने की उसकी इच्छा थी बीच में बिगड़ पड़ गया सामने होने पर मैं मेरापना आ गया उसी को के केवल वृद्धि किया युद्ध से तो युद्ध तो स्वता ही और युद्ध की प्रवृत्ति थी एक वर्ष तैयारी थी उसकी भगवान ने जबरदस्त युद्ध में नहीं लगाया उसको जो बिगड़ पड़ा था उसको हटा दूर कर दिया ये तो भी त्वया युद्ध कर लो इस हेतु से आगे ये कहते हो एक तो प्रकृति से बसीभूत हो तुम तो तो अपने प्रकृति के स्वभावजनकते हैं या निबद्ध स्वयं करना कहा दूसरी बात ईश्वर के भी अधिन हो तुम तो। ये कहना चाहते हैं योप भी तोया युद्धम कर दो इस हेतु से भी तुम्हें युद्ध ही करना चाहिए इस समय में ये कहना चाहते हैं इसमात इत्यादि का इसमात इस हेतु से भी कर्म करना होगा एक हेतु तो पहले दे दिया स्वभावजनक या निबद्ध दूसरा भी कारण है सर्वभूतानि सर्वभूतानि मायेया मायेया ईश्वर ईश्वर रामूताूढ़ अर्जुन संबोधन है अर्जुन सर्वभूताराम हृदय से ईश्वर तिष्ठती कहते हैं सभी प्राणियों के हृदय में हृदय देश मान हृदयस्थ जो मन है वहां हृदय देश में ईश्वर तिष्ठति ईश्वर वहां रहते हैं परमात्मा रहते हैं क्यों दो दो चर्चा है दो चेतन की चर्चा यहाँ द्वा सुपरा सभी सखाया समान वृक्ष जाते तयोर अन्यु बत्ती है मुंडक में है दो पक्षी इसके भीतर है एक जो शरीर रूपी घोंसला है इसके भीतर दो पक्षी है इसको छोड़ के जैसे पक्षी घोसले को छोड़कर चले जाते पक्षियां इसी प्रकार एक जो शरीर घोंसले को छोड़, को छोड़ जाने वाले दो पक्षी है यहाँ पक्षी भाजपा चेतन चेतन तत्व दो समान वृक्ष परिषद द्वा सुपर्ण सुंदर पर्ण वाले जो पंख वाले हैं दो हैं यहां उड़ने वाले शरीर को छोड़कर चले जाते हैं सयोजा सखा साथ साथ चलने वाले मित्र हैं दोनों जहां भी होते साथ में होते हैं दो हैं सयुजा सखा या मित्र हैं दोनों समान वृक्ष परिषद सुधार एक ही शरीर में दो रहते हैं समान वे वृक्ष है शरीर विवृक्ष है समान एक ही वृक्ष में दोनों रहते हैं उनमें से तयोर अन्य उन दोनों में से एक पिपलम स्वादुपति कर्म का फल भोगता है अपना किया हुआ कर्म का फल को पिप्पल शब्द का आ गया है तो सुस्वादु रूप से भोग करता है कौन जीव सुख दुख का भोग करता है अनशन अन्यों अभिजाग विचार दूसरा पिपल को न खाता हुआ कर्मफल को भोग न भोगता हुआ केवल देखता रहता है तो है जीव और जीव के साक्षी रूप से तो है ये जीव कौन सा कर्म करता है जानने वाला कहा हुआ है इसलिए ईश्वर इस रूप से हृदय देश में बैठे हैं कहा ही कहते हैं हे अर्जुन हे अर्जुन सर्वभूतान हृदय से हृदय देश हृदय रूपी देश में ईश्वर इस तिष्ठी ईश्वर इस रहते हैं क्या करता हुआ रहता है ईश्वर यहां कहते हैं ब्राह्मण सर्वभूतानी यंत्रागुणान माया जैसे यंत्र में आरूढ़ का पहले जमाने में था कास्ट में मनुष्यादि बनाते थे काष्ट के कलाकार ऐसा बनाते और उसमें जगह जगह धागा लगा देते वो धागा लेकर के जो उसको नचाने वाला होगा पर्दे के भीतर छिप के रहता था और लोग वो दर्शकों को लगता है ये अपने चल रहा है ये कभी कुछ खींचेगा कुछ खींचे था नीचे ऊपर होते रहेंगे वो नचाता था उनको वो भीतर पर्दे के भीतर छिपता था और बाहर भी वो रखा हुआ तो लोग दर्शकों की दृष्टि में तो अपने चल रहे हैं ऐसा लगता है कि तो चलाने वाला भीतर, भीतर है होता था इसी प्रकार यहां भी यंत्रारूढ़ान युवा लगान जैसे यंत्र में आरूढ़ होते हैं काष्ट जो यंत्र है उसमें बने हुए जो मनुष्य आदि शरीर चिड़िया आदि हाथी आदि जो भी बढ़ाते थे उसके समान सूत्रधार परमात्मा होता है जैसे यहां उसको चलाने वाला सूत्रधार होगा काष्ठ को चलाने वाला इस प्रकार सूत्रधार ईश्वर इसको नचाने वाला जैसे लकड़ी के हा, हाथी आदि मनुष्य आदि को नचाने वाला एक सूत्रधार दूसरा होता है ठीक इसी प्रकार ंत्रारूढ़ान लगा के अर्थ करना जैसे इंद्र में आरूढ़ पदार्थ होते हैं ठीक इसी प्रकार माया या सर्वभूतानी ब्राह्मण माया के द्वारा वहां पर सूत्र के द्वारा घुमाता था वो किसके द्वारा राघा द्वारा ठीक इसी प्रकार के, माया, माया के माया रूपी सूत्र से माया या माया के द्वारा सर्वभूतानी ब्राह्मण ईश्वर सर्वभुताने से पिस्त सभी भूतों को नचाता हुआ मान ईश्वर हृदय में रहता है परमात्मा नचाते हैं सबको किंतु परमात्मा नचाते हैं तो स्थिति में क्या होगा वैषम्य दोष दोष की संभावना है परमात्मा क्या अपराध किया जीवों ने जो परमात्मा न चाह रहे हैं संसार में माया रूपी धागे से नचा रहे नैगृण्य दोष गृणा ने दया ने जीवों ने क्या अपराध किया प्रश्न उठता है उत्तर ये होता है कर्म से अपेक्ष न चाहते हैं जिसका जैसा कर्म होगा उसके आधार पर किसी को नरक में किसी को स्वर्ग में जहां जैसा हो कर्म कर्म के सापेक्ष होकर के परमात्मा तो सबको नचाते रहते हैं जब तक आत्मज्ञान नहीं होगा तब तक नाचना है सब अपना स्वरूप का ज्ञान उपलब्धि नहीं होगी जब तक तब तक संसार में नाचता है मानी गाड़ी के पहिए के समान कभी ऊपर तो कभी नहीं कभी स्वर्ग आदि शरीर कभी नारकीय नार, नार शरीर आदि आदि में जाना है फिर कहा हुआ है यंत्राणी यंत्रारूढ़ानी व जैसे यंत्र में आरूढ़ जो मनुष्यादि होते हैं जो यंत्र काष्ठ आदि यंत्र है बनाया हुआ उसमें जैसे आरूढ़ जैसे नाचते हैं नचादने वाला हुआ उस छिपा हुआ होता है इस पर ईश्वर छिप करके इन जीवों को नचार रहे ठीक है, है। सर्वभूतानी माया ब्राह्मण सारे प्राणी मात्र को माया के द्वारा माया रूपी जो धागा है उसके द्वारा नचाते हुए सर्वभूतान अभ्युद्देश्वरी का सभी प्राणियों के हृदय में माने परमात्मा ईश्वर फित है कहते हैं कहा ईश्वर माने क्या ईशनशील ईसा ईश्वरीय धातु है इस्तेति ये ईश्वर है माने सबको शासन करने वाला सबका शासक को ईश्वर कहा जाता है ईसा ईश्वरीय धातु है ईश्वर माने ईसनशील है सबको शासन करने का स्वभाव बना हुआ जिसका है ईश्वर के अधीन है सबके सब कोई सब। न जाने वाला है सबको ईश्वर शीलो नारायण जो नारायण है ईश्वर है ना नारायण अयन न मान नर एव नार जीव को नार कहा गया और उनका जो अयन होगा गति होगी कौन है ईश्वर जैसे नदियों की गति समुद्र उसी प्रकार जीवों की गति परमात्मा अंतिम वही पहुंच रहा है भटकते फुटकते कोई सीते जा रहे हैं कोई टेढ़े मेढ़े जा रहे हैं कि तो जैसे नदियां सबके सब समुद्र की गति है उसकी गमन स्थान वही है गंतव्य स्थान इस प्रकार एक दिन एक दिन सबका पवित्र का सांग वही है परमात्मा यह आज नहीं तो कल कल ले तो परसों एक ये कहा नारायण ना कहा नारायण के अर्थ होता है नारायण आय ना नारायण मानी जीवों की जो गति है, है उसको नारायण कहा जाता है ईश्वर मानी ईशनशीला जो शासन करने का स्वभाव है जिसका सब उसी के शासन में राशित है।, है सारे के सारे उसे बाहर कोई पहुंचे जाते जो वो हृदय में बैठकर घुमा रहा है सबको कर्म के कर्म सापेक्ष हो होकर के कर्म निरपेक्ष ने जीवों के कर्म की अपेक्षा करके घुमा देते हैं कभी जी से कभी ऊपर चला रहे हैं ईश्वर मन ईशनशील नारायण सर्वभूतानाम सर्व प्राणी मात्र में हृदय में हृदय से मान हृदय देश है हे अर्जुना कहा हुआ ये अर्जुन शुक्लांतरात्म स्वभाव अर्जुन में शब्द का अर्था जाते हैं शुक्ल है अंतरात्म स्वभाव जिसका शिक्षा अंतग्रह स्वच्छ है अर्जुन को इसलिए अर्जुन कहा जाता है अर्जुन शब्द का अर्थ शुक्लात्म शुक्लांतर शुक्लांतरात्म स्वभाव अंतरात्में अंतग्रह जिसका शुक्ल है स्वच्छ है कलमस युक्त नहीं है पापयुक्त नहीं है निष्पाप है इसलिए उसको अर्जुन कहा जाता है क्योंकि ऋतुशुद्ध धातु है उसी से अर्जुन बनता है शुक्लांतरात्म स्वभाव कहा शुक्ल है अंतरात्मा तो मैंने अंतकरण जिसके प्रच्छा है कृष्ण में काला नहीं है इसलिए उसको अर्जुन कहा विशेष अंत है इसी का अर्थ है वो शुक्लांतरात्म स्वभाव कहा शुक्ला शुक्ला अंतरात्म स्वभाव वाला जो अर्जुन है इसलिए अर्जुन शब्द है कहा किया मैंने शुद्धांतकरण ये यही अर्थ होता है उसका अर्थ क्या होता है शुद्ध है अंतकृत जिसका उसी को अर्जुन शब्द है कहा किया शुक्लांतर तरात्म स्वभाव कहा था उसी का अर्थ कर दिया शुद्धांत ग्रह हां शुद्धांत ग्रहण वाला है अर्जुन इसलिए अर्जुन शब्द से कहा जाता अंतर है उसको इसलिए हैं अर्जुन शब्द का अर्थ शुक्लांतर स्वभाव कैसे आया ये प्रश्न आता है शुक्ल शब्द कैसे आएगा अर्जुन शब्द में तो कहते हैं ऋख संहिता में कहा हुआ है अह कृष्ण क्रिष्णा, कृष्णम अहाराम जुनम से देखो तो दो प्रकार के तीन होते हैं कोई प्रकाश वाले दिन है, होते हैं कोई अंधकार वाले दिन होते हैं अयन को लेकर कहा था पक्ष को लेकर कहा कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष कोई प्रकाश युक्त है कोई अप्रकाश युक्त है अहस्य कृष्ण उनसे अहम अर्जुन उनसे कहा अहस्य कृष्ण से दो प्रकार के हैं दिन अहा माने शुक्ल है और कृष्ण माने काले हैं माने अंधकारयुक्त दिन है उसी का अर्थ कौन है वो शुक्ला और कृष्ण अहार और कृष्ण क्या है कहते अहर अर्जुन अहर माने पश्चिट है दीन आये वो क्या है वो जो अहर शब्द से कहा था और कृष्ण से कहा क्या अर्जुन अहर अर्जुन अहर कहते अर्जुन को कहा जाता है किसको अर्जुन को भी अहक आ जाता है दीन को भी अहक आ जाता है अर्जुन को भी अहक आ जाता है शुक्लता समान है इस को लेकर के यहाँ शुक्लांतरात्म स्वभाव कहा हुआ है संहिता में शुक्ल शब्द अर्जुन के लिए प्रयुक्त हुआ है इसी को लेकर भगवान कहते हैं अर्जुन शब्द कहते कहते हैं शुक्लांतरात्म स्वभाव कहा हुआ है दर्शनाथ ये देखा है कहािता में ऐसे देखा है और अर्जुन कहा हुआ है अर्जुन को भी अहर शब्द से कहा जाता है कहा हुआ है तिष्टति है न ईश्वर सर्वतार हृदय अर्जुन तिष्टति तिष्टि मानी स्थिति में लगभग हृदय में स्थिति प्राप्त कर रहा है करता है कहा है सत्य हृदय में छिप करके बैठा है जैसे मदारी जो होता है जो कास्ट को नजर आने वाला छिपा हुआ तो पर्दे के भीतर छिपा हुआ होता है उनको नजारा है धागा माया रूपी धागा से खींच रहे परमात्मा ऐसा करते हैं जो माया रूपी धागा या ब्राह्मण है माया के द्वारा घुमाता हुआ जैसे नचाता हुआ जैसे जो मदारी नचाता है यंत्रारूढ़ानी युवा कहा में आरूढ़ पदार्थों को कौन नचाता मदारी ठीक इस प्रकार परमात्मा सबको नचा रहे हैं किन्तु कर्म किसेक्ष होगा कर्म निरपेक्ष नहीं है नहीं तो जीव सारे मिल करके उनके ऊपर में कोर्ट में वो आपत्ति कर दे हमने क्या अपराध किया जो हमारे पास मुक्ति को नहीं देते हो कर्म क्या अपेक्षा है वैश्य में दोष भी नहीं है ना ही दोष भी नहीं है परमात्मा में कोई दोष नहीं है प्रथम तिस्तरी वो किस प्रकार रहता है हृदय में वो परमात्मा कैसा रहता है कहते ब्राह्मण सर्वभूतानी सारे प्राणियों को नचाता हुआ रहता है कर्म सापेक्ष होगा जिस जीव का जैसा कर्म होगा उसके उसी प्रकार सप्रथम तिष्ठती सबने स्वर कथम तिस्थति कैसे रहता है तो कहा ब्राह्मण भ्रमण कारण का घुमाता का का, हुआ सबको नचाता हुआ क्यों ब्रह्म पाद विक्षेप धातु है नचाता हुआ घुमता हुआ घुमाता हुआ भ्रमण कारण्य अर्थ है भ्राह्मण सारे भूतों को नचाता हुआ किस प्रकार नचाना तो कहा यंत्रूढ़ानी यंत्रा यंत्रा यं, यंत्रा कहा यंत्रारूढ़ानी का अर्थ करते यंत्र अध्यारूढ़ी अधिष्ठिता वह कहा यंत्र में आरूढ़ हुए जो पदार्थ हैं काष्ठादि जो यंत्र हैं पर आरूढ़ हुए मनुष्य आदि हैं गौ आदि है जो जो बनाया होगा दर्शक को दिखाने के लिए वो जिस प्रकार नाचते रहते है, नचाता है कौन मदारी न जाता है पर्दे के भीतर होकर इसी प्रकार परमात्मा भी माया रूपी पर्दे के भीतर छिप करके इनको नचा रहे परमात्मा नहीं दिखाई देते hmm. सारे नाच रहे दिखाई दे रहे हैं जैसे वहां पर यंत्र नाच मान कास्ट में मा? मान आरूढ़ जो मनुष्यदी हैं वो नाचते हुए दिखते हैं मदारी नहीं दिखता क्यों वो छिपा हुआ पर्दे के एक माया रूपी पर्दे के भीतर छिप छिप करके न जाते माया कहा हुआ है एक कहा किस प्रकार रहता है इस प्रकार कहा ब्राह्मण भ्रमण कारयन भ्रमण कराता हुआ नचाता हुआ सर्व सर्वभूता भूता ने जो प्राणी मात्र भूत कहा जाता है यहां यंत्रारूढ़ानी में यंत्र अध्यारूढ़ यंत्र में जो अध्यारूढ़ हुए आश्रित हुए हैं जो अधिष्टता नहीं व जैसे आश्रित है यंत्र में जो मनुष्यदि होगा मदारी ने वो जिस प्रकार नचा रहा मदारी ठीक इस प्रकार ये वह शब्द हो और दृष्टा यंत्रारूढ़ाने के आगे ई वह शब्द ये दृष्टान्त है जैसे यंत्र में आरूढ़ है नचाने वाला दूसरा व्यक्ति होता है ठीक इस प्रकार परमात्मा सबको नचा रहे हैं जब तक पाप पुण्य रूपी कर्म समाप्त नहीं होगा तब तक नचाते रहेंगे परमात्मा उन्हीं की अपेक्षा करके नचाते हैं कर्म से अपेक्षा होकर के को सुख दुखादि दे रहे हैं नचा शरीर में नचा रहे हैं मनुष्य शरीर कभी देव शरीर कभी नार्ग शरीर इत्यादि चौरासी लाची होने में घुमाते रहते हैं यथा दारूकृत पुरुषादी ने का जैसे काष्ठादि में निर्मित जो पुरुषादी हैं पुरुषा आकार बना दिया काष्ठ में वो न वाला मदारी दूसरा होगा परवे के भीतर छिपा होगा यथा दारूकृत पुरुषादिने ने जैसे काष्ठादि में बनाए गए जो मनुष्यादि हैं वो इंत्रारूढ़ माने जाते हैं क्या माने जाए वो यंत्र है काष्ठादि यंत्र उसमें आरूढ़ है माया माने उस प्रकार इसको घुमाते हैं जीवों को घुमाते हैं चौरासी लाख योजना में यहां से वहां वहां से वहां पहुंचाते रहते हैं कर्म सापेक्ष होकर ईश्वर कहते हैं तो किस किस कैसे किसके सहारे रहते हैं माया माया रूपी है धागर के द्वारा कहते हैं छत बना छल करके अपना भीतर छिपे हुए दिखते कि ईश्वर किसी को दिखता नहीं है कि चल आने वाले वही हो गए छत बना माया मानी छल छिप करके रामायण तिष्टी इति संबंध ऐसे घुमाता हुआ सबको भ्रमण कराता हुआ ईश्वर रहता है इसी हृदय में है इस हृदय में ईश्वर है ये कहना चाहते हैं उसी के शरण में जाना चाहिए ईश्वर के शरण में कहना चाहते हैं आगे ये कहना है उन्हीं के मुनि में आश्रित होना चाहिए बोलना है टीका में कहते हैं अर्जुन शब्द से अर्थत्व श्रुद्ध में अर्जुन शब्द का अर्थ यहां भाष्यकार ने क्या कर दिया शुक्लांतरात्म स्वभाव बोल अर्जुन का भाष्यकार भाष्यकारी बोलते हैं शुक्लांतरात्म स्वभाव जिसका अंतगण शुद्ध है उसे अर्जुन शब्द से कहा तो इसमें क्या प्रमाण है भाष्यकार ने किसके आधार पर लिखा है अर्जुन शब्द तो का अर्थ शुक्लांतरात्म स्वभाव करके कैसे लिख दिया श्रुति का प्रमाण देते हैं कहते हैं एक श्रुति की अरिक संहिता है अहस्य कृष्णम अहर्जुनम का कहा हुआ है अह दो प्रकार के दिन है मानी शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष थवा दिन रात या दो आयाम जो भी लें दो प्रकार के दिन होते हैं एक शुक्ला है एक कृष्ण है अह माने शुक्ला और अहर अर्जुनम से अर्जिन अर्जुन को भी अहर कहा जाता है किसको अर्जुन को भी अह कहा गया एक अर्जुनम अर्जुन को भी अहते अर्जुन को भी कहा जाता है कहा हुआ है ठीक है मैं बोलती हूं अहर कृष्णम अह अर्जुनम विवर्तते रजसी वेद्यावि ऐसा कहा है अह से कृष्णम एक अह है शुक्ल है एक कृष्ण है अहर अर्जुनम से विवर्तते चलते रहते हैं चंद्र हो सूर्य ये घूमते रहते हैं दो को लेकर के कहा गया चाहे चंद्रमा के विषय में होगा चाहे सूर्य के विषय में होगा विवर्तते रजसी वैद्यावी का जो वेद्य होते हैं कर्ण किरण उस किरण के द्वारा परिवर्तन होता रहता है सूर्य हो या चंद्र हो शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष को लेकर होता है अथवा दो आयन को लेकर सूर्य होगा उत्तरायण दक्षिण में कभी कृष्ण में होते रहते हैं जैसे माने अपने किरणों के द्वारा किसके द्वारा किरणों के द्वारा वैद्या कौन किरण तो वेद्या जाने जाते हैं इस तरह से घूमते रहते परिवर्तित होते रहते कभी शुक्ल में आते हैं कभी कृष्ण होते हैं एकत्र किंचित अह ताबत कृष्णम करें कुछ कुछ दिनों को कहा हुआ है कृष्ण कहा हुआ है अधेरा ऋप संहिता में कहा हुआ है इस ऋक् संहिता में किंचित अह अह दिन कुछ दिन ताबत कृष्णम माने अधेरे होते हैं कुछ दिन ऐसा कहा हुआ है माने कृष्ण पक्ष आ गया इत्यादि मानी कृष्ण माने अस्वच्छम उसी का अर्थ है स्वच्छ नहीं होते प्रकाशयुक्त नहीं होते कुछ दिन कलुषित गंदा मान जैसी मिट्टी कलुषित हो जाते पानी में घुल मिल जाती है इस प्रकार घुले मिले हो जाते हैं इत्यादि लक्षित लक्षित होते हैं कुछ दिन ऐसे लक्षित होते हैं कृष्ण रूप में अधेरे के रूप में चिंचित पुनर्हर और कुछ दिन ऐसे भी होते हैं ऋक्ष सिंगत के बात है अर्जुनम अति स्वच्छम अर्जुन कहा कुछ दिन को क्या कहा शुक्ल शब्द के कहा हुआ अर्जुन शब्द ने कह दिया अति स्वच्छम अति स्वच्छ भी दिन होते हैं शुद्ध स्वभाव से शुद्ध स्वभाव वाले दिन भी उपलब्धि होती है कुछ दिन कहा एवं अर्जुन शब्द जो अर्जुन शब्द कहते हैं कर दिया शुक्ल कह दिया अंतरात्मा स्वभाव बोला सुक्ला सुक्ला है भगवान भाषिकार ने एवं अर्जुन शब्द से शुक्ल शब्द पर्याय तय शुक्ल शब्द के पर्याय है जैसे घट कल घट का पर्यावाचन कलश इस प्रकार शुक्ल शब्द का पर्यावाचन है अर्जुन अर्जुन का पर्यावचन शुक्ल है प्रयोगदर्शना प्रयोग देखा दृक्ष संहिता भी देखा गया कहा अह सकृष्ण अर्जुन अर्जुनम चाह गया उक्त उक्ता उचित इसलिए भाष्य भाषिक ने जो कहा अर्जुन शब्द का सज क्या किया शुक्लांतरात्म स्वभाव कहा था युक्ति संगत है यंत्रूढ़ा इव कथम उच्य क्या मूल में तो इव शब्द है ही नहीं इव कैसे लगा दिया यंारूढ़ाइव मूल में जो नहीं है यंत्रारूढ़ान माया यही है वहां इव शब्द तो है ही नहीं तो भाष्यकार ऊपर कोई आक्षेप करे यंत्रारूढ़ान ईव कथम उचित है कैसे कहा जाता है जो मूल में नहीं है भाष्यकार ने ईव कैसे लगा दिया मान दृष्टांत कैसे बना दिया यंत्र में आरूढ़ हुए जैसे कैसे बोला तहते शब्द कहा शब्दों अत्र दृष्टव्य यहाँ पर ईव शब्द देखना चाहिए दृष्टान्त है यंत्रारूढ़ान क्या और घटाने कहा है ये सारे जीवों को घुमाने को देखना है ईश्वर सबको घुमाता है करके देखना है जिस प्रकार वो घुमाता है घुमाने वाला है वहां यद्र में आरूप जो मनुष्य आदि है उनको घुमाने वाला सूत्राधार है मदारी है ठीक इस प्रकार ईश्वर इस इसी हृदय में रह करके मनुष्य के अंतकर्म में बैठ करके सबको घुमाना चाह रहे हैं कर्म सापेक्ष होकर के यम ऊर्धव उन्नी सती साधु कर्म का साधु कर्म का रहे जिसको ऊपर उठाना चाहते हैं उनसे अच्छे कर्म करवा देते हैं प्रेरक बन जाते हैं बुद्धि में ऐसा कर्म करें आ जाती बुद्धि में आ जाते प्रेरक बन जाते हैं उस कर्म करने लग जाते हैं जो पूर्वगति को जाने के समय आ गया होगा हम साधु कर्म कर रहे थे अच्छा काम करवाता है ये हम अधे धकेलना चाहते हैं ईश्वर नरक में पहुंचाना चाहते हैं असाधु कर्म कर खराब कर्म करवा देते बुद्धि खराब कर देते हैं बुद्धि खराब होगी अपने चल जाएगी ये कहा तदेव उसी को इव शब्द लगा करके अर्थ किया यथा इत्यादि भाष्यकार का व शब्द लगा लगाकर अर्थ किया दृष्टांत में दिया यहां ये जो यंत्रारूढ़ानी है ना दृष्टान्त में उसी का अर्थ कर देते हैं यथाशब्द से कहा था में यथा दारूकृत पुरुषादि ने जैसे काष्ट में हैं हाथी बनाया पुरुष बनाया जो भी बनाया मैंने नचाने वाले जो अपने ढंग से कल्पना की नचा करके अपनी जीविका चलाना उसकी यथा दारु की पुरुषादि तो पुरुष आदि नहीं यार रूढ़ा नहीं जैसे यंत्र में आरूढ़ है वो दारु दारू काष्टि में आरूढ़ पुरुष जिस प्रकार नाचते हैं मदारी जैसा नचाए वैसे नाचते हैं ठीक इस प्रकार माया मान छत अपने छिप करके भ्राह्मण तिस्त ईश्वर सभी को मैंने घुमाता हुआ नचाता हुआ रहता है इसी हृदय में ठीक है मान बुद्धि में प्रेरक बन जाते हैं इस तो परमात्मा अब बुद्धि के प्रेरित तो होने पर व्यक्ति स्वतः लग जाता है ठीक है दारूमयानी यंत्रणी जैसे लकड़ी के बने हुए यंत्र हैं पर प्रति विकार अर्थ में काष्ट में निर्मित जो है उसको माया शब्द मैट लगाए हुआ तसे है तस्य विकार है के विकार है विकृत करके बनाया गया है दारू वयानी जो दारूवा काष्टमय यंत्र हैं उसमें यथा लौकिको माया जैसे लौकिक माया भी है ये भी माया वाला है जा, जादू दिखाने वाला जो होता है माया भी माया ब्राह्मण बरतते जैसे अपने छल के द्वारा सबको दर्शकों को भ्रमित करता हुआ नचाता हुआ उन काष्टों को नचला तो होता रहता है तथा उसी प्रकार ईश्वरों ईश्वर भी उस प्रकार नचाता है कहते हैं जीवों को श्वरूपी सर्वानि भूतानि नहीं ब्राह्मण बसारे प्राणियों को नचाता हुआ ही हृदय तिष्ट इसे प्राणियों के हृदय में रहता है ईश्वर बाहर नहीं यहीं है सबको नचाता हुआ रहता है ये कहा सर्वाणु सर्वानि भूतानि प्रेरित ये सारे भूतों के प्रेरक यदि ईश्वर है यदि ईश्वर प्रेरणा दे रहे हृदय में बैठ करके प्रेरक ईश्वर है प्राप्त कैवल्य पुरुषाकार से अर्थ जिसको मोक्ष प्राप्त हो गया जिसने साधन पूरा कर लिया वो भी अनर्थ का ही होगा और भी को भी तो न जाएगा हृदय में बैठ करके जब न जाने काम करते हैं ईश्वर तो ईश्वर सर्वाणी भूता ने प्रेरित चाहे भूतों को प्रेरणा देने वाले ईश्वर यदि हैं बुद्धि के द्वारा प्रेरणा देते थे बुद्धि प्रेरित करते हैं तो प्राप्त का विल ऐसे मोक्ष प्राप्त कर लिया जीवन मुक्ति अवस्था में है जो अभी हृदय का विल्य जीवन मुक्ति अवस्था में प्राप्त कई बेल ऐसे पुरुषाकार पुरुषार्थ जिसका प्राप्त हो चुका था मोक्ष वो भी अनर्थक ही होगा कई बेल प्राप्त पुरुष को भी जो मोक्ष है अनर्थ ही होगा फिर उसको भी तो घुमाएगा संसार में यदि ईश्वरी काम करता हो तो प्रश्न उठा तो उत्तर देते हैं नहीं नहीं जो उसके शरण में होते है ना वो उसकी रक्षा करते हैं तमेब गच्छ गच्छ शाशतम हे hey भारत हे hey भरत वंश में उत्पन्न अर्जुन भरत वंश में उत्पन्न को भारत कहा गया राजा भरत के संतान में है दुष्यंत राजा के पुत्र जो भरत थे जिनके नाम से भारत वर्ष कहलाता भारत कहलाता है देश इसी देश में है राजा दुष्यंत और शकुंतला से उत्पन्न जो संतान है जिनका नाम भरत था उन्हीं के नाम से देश का नाम है भारत उन्हीं के वंश में आने के कारण अर्जुन भारत हुआ है हमारे चंद्रवंश में है तो इसे भारत शब्द का विशेषण हुआ है अर्जुन को कर, संबोधन करके कहा हे भारत हे भारत सर्वभावे न तमेव सर्वंग हर प्रकार से मनसा बाचा कर्मा तीनों से मन से भी बाणी से भी कर्म से भी मानी तीनों के तीनों के द्वारा उसी के शरण हो जाओ छल कपट छोड़ करके उसी ईश्वर के शरण हो जाओ कहा क्यों वही घुमाने वाले हैं तो उन्हीं के शरण में रहोगे तो नहीं घुमाएंगे तमेव शरण गच्छ तम एव नान्य अन्य के शरण में नहीं उसी परमात्मा ईश्वर के शरण में गच्छ जाओ सर्वभावे न सर्व सर, सर्व प्रकार से हर प्रकार से मनसा बाचा कर्मा वाणी से भी कर्म से भी मन से भी उसी के शरण में हो जाओ व्यवहार तत्प्रसादात पराम शांति उसकी प्रसन्नता से जब ईश्वर प्रसन्न तुम मन बाणी कर्म सबके सब के, सब के माध्यम से सब अर्पित जाओ हो जाओगे परमात्मा में तो उनकी प्रसन्नता होगी तत्प्रसादात तत् प्रसाद तत्पाद तस्मात तत्प्रसादात उसकी प्रसन्नता ईश्वर की प्रसन्नता से पराम शांतिम प्राप्य से परम शांति को प्राप्त हो जाओगे संसार से उपराम प्राप्त करोगे पराम शांतिम प्रापस्य एक दूसरा होगा शाश्वतम स्थान में प्राप्त से ही जो अव्यय स्थान है जहां पहुंचने वह नाश नहीं होगा अविनाशी पद है स्थान है उसको भी तुम प्राप्त करोगे दो बातें हैं माने परमात्म भाव को प्राप्त करोगे अव्यय स्थान वही है शाश्वत स्थान उसको प्राप्त करोगे पराम शांति को भी प्राप्त करोगे और जो शाश्वत स्थान है अव्यय पद है जो अविनाशी पद है परमात्म स्वरूप उसको प्राप्त उसको भी प्राप्त करोगे दो की प्राप्ति है ये कहा हुआ है तमेव बाबा ने क्या है सर्वनाम से बोल दिया पूर्व स्लोक में ईश्वर शब्द था पूर्व परामर्श होता है सर्वनाम जो है, होता है पूर्व होता है पूर्व में ईश्वर शब्द से कहा था यहां पर शब्द से बोला हुआ तमेव मे तमेव ईश्वरम वही जो ईश्वर है ना पूर्व स्लोक में जिसकी चर्चा हुई थी तमेव ईश्वरम उसी ईश्वर को ही सरणम आश्रयम आश्रम में उसी को आश्रय में जाओ ईश्वर के आश्रय में रहो संसार के आश्रय में मत रहो किसी संसारी कोई भी नहीं कुछ भी नहीं देगा तो मैंने अमु देगा अमु से देगा ना। उसी के आश्रय पर हो जाओ कमी वरणम शरणम मैंने आश्रय में उसी के आश्रय में हो जाओ कहने क्यों संसार्धरणार्थम संसार रूपी जो भय है संसार जन्म वर्ण के जो भय है उसका नाश के लिए उसी के शरण हो जाओ यदि संसार से मुक्त होना चाहो तो उसके ही शरण जाओ संसार की जो आरती है भय है हरणार्थ तो उसी को हरण करने के लिए नाश करने के लिए उस परमात्मा के शरण हो जाओ गच्छा बने आश्रय उसी में आश्रित हो जाओ या आता है उसी के आश्रित हो जाओ किंतु तो? सर्वभावे न आश्रित प्रकार से होना मन में अन्य वाणी में अन्य शरीर में अन्य नहीं करना तीनों से आश्रित हो जाना यह नहीं कि मन में कुछ और सोचा है मन में तो संसारी विषय चाहता हो और शरीर से परमात्मा को मंदिर में जाके नमस्कार करता परमात्मा क्या है? नहीं जानते क्या तुम्हारे हृदय में बैठे हैं बाहर तो आ ही नहीं वो ईश्वर सर्वोता न जानते हैं उनसे नहीं सुबा सकोगे सर्वभावे रखा हुआ है सर्वात्मना का इसी बात है हर प्रकार से उसी में आश्रित हो जाओ हर प्रकार से कर्मणा बाचा मनसा ये तीन होते हैं आश्रित होने के साधन शरीर से कर्म होना है और वाणी से स्तुति आदि है और मन से मन परमात्मा के चिंतन चिंतन भी उसी करना स्तुति आदि भी उसी की करना शरीर से भी उसी होना उसी कर्म करना उसी के लिए नमस्कार आदि करना स्तुति करना उसी के लिए मन से भी चिंतन उसी का करना यह सर्वभाव चिंतन विषय चिंतन न हो मन से और बाणी से भी कोई विषय की चर्चा न हो उसी परमात्मा की चर्चा हो शरीर से भी परमात्मा को जो विग्रह आदि उनकी पूजा आदि होती रह तीनों से सब कर्म भी उसी भी उपासना भी उसी भी चिंतन भी उसी भी हो यही सर्वपाप शरीर मन प्राणी तीनों के तीनों अद्भुत हो तबे व ईश्वर शरण आश्रय में कहा वो आश्रय है शरण है संसार संसार्थ अरणार्थम संसार के भय है जन्म मरण के जो भय से जो काप रहे हो उनके लिए हरण करने वाले परमात्मा हैं उसके उसके लिए उसी के शरण में जाओ गच्छा मने आश्रय आश्रित तो हो जाओ कहा किंतु विशेषाएं सर्वभावे ना हर प्रकार से होना चाहिए नहीं कि मन में अन्य हो वाणी में अन्य हो शरीर इस काम चलेगा तीनों से अर्पित हो जाओ चिंतन भी उन्हीं का हो स्तुति आदि भी का हो चर्चा होने की वाणी से और शरीर से भी कर्म भी के लिए हो तीनों तीनों हो तमेव सर्व गए सर्वात्मना एक सर्वभावना करता है अर्जुन हर प्रकार से उसमें आश्रित हो जाओ यदि संसार भय से तुम मुक्त होना चाहते हो उसी का आश्रित हो जाओ तथा क्या होगा आश्रित होने पर तत्प्रसादात् पराम शांतिम स्थानम प्राप्त उसके पश्चात आश्रित होने पर क्या होता था, था उसके पश्चात परसाद, तत्प्रसादात् ईश्वरानुग्रह दिए उनकी प्रसन्नता क्या ईश्वर अनुग्रह करेगी तुम्हारे ऊपर ईश्वर के अनुग्रह से जो तीनों से अर्पित हो जाओगे जब मन वाणी शरीर छिपाओगे नहीं उस स्थिति में छिपता तो नहीं छिपाना चाहता है जी बात दी है परमात्मा से छिपाना चाहता है किंतु छिपता तो है ही नहीं हृदय देश में बैठे अपने से कभी भूलेगा क्या मैंने ऐसा काम किया भूलेगा दूसरे को कुछ भी बोले अपने से कभी भूलता नहीं है उसी रूप में परमात्मा बैठे हुए हैं तत मन तत्प्रसादात् उस प्रसन्नता से अपने अनुग्रह का अनुग्रह से हर प्रकार से उसमें आश्रित हो जाए मन वाणी शरीर तेज से आश्रित होने पर भगवान क्या करें अनुग्रह करेंगे आपको कृपा करेगा ऊपर को उसके कृपा से क्या हो जाते पराम प्रकृषाम शांतिम पराम उपरितिम का संसार से पूर्ण वैराग्य आ जाएगा यही शांति पराम प्रकृषाम शांतिम और शांति पराम उप्रतिम विषय से वैपुख्य अतिशय वैपुख्या आ जाति दूसरी बात स्थानम से प्रशासतम पाप से सीखा हुआ है वापस का स्थानम से विष्णु विष्णु का जो व्यापक स्थान है व्यापक तत्व है न तदभाष ते सूर्यो न सदाको न पावक यद गत्वा नथाम परम कहा हुआ है ऐसा व्यापक स्थान है यहां चंद्र सूर्य किसी भी गति नहीं है चंद्र सूर्य अग्नि प्रकाश नहीं कर सके स्थान को बाहर के दिशाओं को प्रकाश करने वाले होते हैं ये थानम चाहे तो पराम उपरतिम कहा हुआ है तत्प्रका था पराम शांति में कहा परा शांति कहा था पराम उपरतिम विष्णु वैराग्य उपरति उपराम और दूसरी बात थानम चम विष्णु थानम मेरे विष्णु का स्थान व्यापक व्यापकता परमम पदम वापसी जो परम पद है वही मेरा पद स्थान है, है। उसको प्राप्त तो करोगे मान शाश्वतम नित्यम शाश्वत भी कहा हुआ नित्य जो स्थान है कभी विनाश नहीं होता इस स्थान को प्राप्त करोगे जिसके अनुग्रह हो जाने पर माने तीनों से अर्पित हो जाएगी तो भगवान आपके ऊपर अनुग्रह करेगा अनुग्रह करने पर विषय से बिल्कुल विमुख हो जाएंगे आप और उस परमात्मा प्रभाव को प्राप्त करेंगे ये स्थिति है ठीक से देखना है सर्वात्मना मैंने मनोवृत्त्या बाचा कर्मणा सहित तीनों से करना है सर्वात्मना का अर्थ है सर्वभावे hmm. में कहा हुआ था उसका सर्वात्मना भाषी कारण किया उसका अर्थ है सर्वात्म मनोवृत्ति मनोवृत्ति से भी उसे में हो जाना मन की वृत्ति हमेशा उसे में रहे चिंतन वही हो और बाचा वाणी से भी वही हो और कर्म कर्म शरीर से तीनों से अर्पित हो जाना आश्रित हो जाना यही है ईश्वर से अनुग्रह तत्वज्ञान उत्पत्ति पर्यंता इसे ईश्वर का अनुग्रह मान्य क्या है तत्वज्ञान पर्यत अनुग्रह होता है कहां तो आत्मज्ञान पर्यंत अनुग्रह होगा ईश्वर अनुग्रह करेंगे आत्मज्ञान तक पहुंचा देंगे कहां तक आत्मज्ञान आत्म मन पर मोक्ष होगा यह फल होगा अनुग्रह तभी करेंगे तीनों से अर्पित हो जाओ तो कैसे मन से आप बातचा कर मन में चिंतन भी उन्हीं का हो और वाणी से कीर्तन भी उन्हीं का हो और से कर्म भी उन्हीं के लिए हो तीनों का करना पड़ेगा तभी होगा तो ईश्वर अनुग्रह ईश्वर के अनुग्रह होने से क्या होगा तत्प्रसादात करते ईश्वर अनुग्रह कहा हुआ है तो ईश्वर के अनुग्रह से तत्व ज्ञान उत्पत्ति पर कहां तक के अनुग्रह होना है आत्मज्ञान उत्पत्ति तक के अनुग्रह होगा कहां तक होगा आत्मज्ञा अनुग्रह मुक्त हो जाता है मुक्ता षंती अस्मिन स्थानम तानं। प्राप्त से शास्वतम कहा है एक तो तत्प्रसादात् पराम शांति में कहा विष्ण परम उपरे प्राप्त करना दूसरा स्थानम से प्राप्त से शास्त्र थान भी प्राप्त कर रहा तो थान माने क्या कर रहा है थान माने मुक्ता थान, थान से लूट प्रत्यय जो हुआ है न अधिकरण कारक में कहते हैं मुक्ता तिष्टि अश्विन मुक्त लोग जहां रहते हैं कहा रहते हैं परमात्मा भाव में रहते हैं इसलिए उसी को स्थान कहा है परमात्मा ही है शाश्वत परमात्मा प्राप्त करोगे तत्प्रसादार्थ तो परम शांति थानम प्राप्त तो से कहा स्थान शब्द का अर्थ मुक्ता अश्मिलित स्थानम था रात्रि से जो लुट प्रत्यय करके स्थान बनाया गया है ये अधिकरण कारक में है ल्यूट प्रत्यय दिखाया मुक्ता अस्मिलित थान जिसमें मुक्त लोग रहते हैं कहा रहते है, परमात्मा ही रहते हैं वो संसार में नहीं रहते मुक्त लोग इसलिए स्थान शब्द का अर्थ यह परमात्मा है एक तो संसार से बहरा प्राप्त करते मुझको प्राप्त करोग पराम शांति स्थान हुआ है मुक्ता तेष्टानते थान यही है मुक्त लोग जिसमें रहते हैं उसी था लूट करते अधिकारण कार्यक्रम में दिखाया किसने क्या है जहां रहते हैं मुक्त लोग उसी को थान सब आई है शास्त्र आह अब आगे जो गीता शास्त्र है ना जो चल रहा है हमारे पास गीता शास्त्र वो की इच्छा करते भगवान कहते हैं आगे अब इसका उपसंहार समाप्ति करना चाहते हैं गीताशास्त्र की इसलिए कहते हैं ज्ञान गुह्यादूत मदशेषेणा यथे तथा इस ज्ञान आख्यात गुह्यादूतर मया तद शेण यथे तथा कुरु इस प्रकार पूर्वोक्त बातों में इति शब्द समाप्ति का द्योतक है इस प्रकार गीता शास्त्र चल रहा है इति इस प्रकार पूर्वोक्त बातों से द्वितीय अध्याय से लेकर के अब तक जितना कहा इति चौदह सूत्र बोलते हैं इति महेश्वराणी सूत्राणी बोलते क्या बोलते इति शब्द पूर्व का परामर्श करता है समाप्ति में शब्द का अर्थ शब्द आरंभ के लिए होता है इसी शब्द समाप्ति का सूचक है इसी मानी इस प्रकार ते मान तुभ्यम ज्ञानम माने ज्ञायते अनेन इति ज्ञानम गीता शास्त्र जिसके द्वारा जाना जाता है परमात्म तत्व जाना जाता है इसलिए यहां ज्ञान शब्द से गीता शास्त्रों का है इस प्रकार गीता शास्त्र ज्ञानम का अर्थ आख्यातम कहा मैंने सारी गीता बताई तुम्हें यहां ज्ञान शब्द अर्थ है गीता क्या है ते अनेन अने ज्ञान जिसके द्वारा जाना जाता है परमात्मा तत्व तो जाना जाता है उसको ज्ञान शब्द कहा किसको गीता को ज्ञान शब्द कारण कारक में लुट पड़ते हैं किसमें जिसके द्वारा जाना जाता है उसको ज्ञान कहा गया ज्ञान के साधन गीता शास्त्र है ते मानी तो व्यम इति ज्ञात ज्ञानम मानी ज्ञान के साधन जो गीता शास्त्र है जैसे ज्ञान होना आत्मज्ञान होना वो शास्त्र ज्ञान शब्द गीता शास्त्र है आख्यातम कह दिया मैंने कथन हो गया कथन किया अंकुर आख्या निष्ठा प्रत्ये लगाए आख्यातम कथन हुआ गीता शास्त्र कथन हो गया इस प्रकार तुम्हारे लिए कैसे गीता शास्त्र था कहते गुहयाद गुह गुया कहते हैं गोपनीय से भी गोपनीय जो गीता शास्त्र है सबको नहीं देना चाहिए ना इदम थे ना तपस्कार आगे कहने वाले हैं तपस्वी उसको नहीं देना चाहिए ये या इत्यादि आगे कहेंगे ऐसे ऐसे व्यक्ति को नहीं देना चाहिए क्योंकि जो तो वो गोपनीय बात यदि कहीं गलत जगह पर जाए तो गलत हो सकता है पाइपानम भुजंगानम केवलम विषवर्धनम सर्पों को दूध पिलाना किसके लिए होगा जहर बनाने के लिए होता है अमृत नहीं बनाएगा यदि वही दूध कि मनुष्य को बच्चे बालक आदि को पिलाया जाए तो अमृत बनेगा उसके लिए पोषक होगा पायपानम भुजंगानम केवलम विषवर्धनम कहा हुआ है सड़कों को दूध पिलाना जहर बढ़ाने के लिए होगा इस प्रकार जो इसमें जिसके रुचि नहीं आए भगवान की निंदा करते हैं ऐसे ऐसे लोग होंगे जो भक्तन हो उसको नहीं कहना चाहिए किंतु ये गोपनीय से गोपनीय अति गोपनीय है ऐसे जुगिता साथ रहे मारे एकांत में कहने वाला है समाज के लिए नहीं है समाज में न जाने किस किस स्वभाव के व्यक्ति होंगे कैसे कैसे सरकार के व्यक्ति बैठे होंगे क्या अर्थ का अनर्थ कर सकते हैं कुछ भी कर सकते हैं तरम कहा गुहे से भी अति गोपनीय गोपनीय में भी अति गोपनीय है कौन ये गीता ज्ञान माने गीता है यह गीता शास्त्र है गीता शास्त्र आख्यातम मया आख्यात तो व्यम आख्यात तुम्हारे लिए मैंने कहा भगवान कहते मैंने कहा मैंने द्वितीय अत्या से लेकर अब तक जो कहा गीता शास्त्र कहा इति इस प्रकार ते मैंने तो व्यम आख्यादुतरम ज्ञान आख्यातम गोपनीय से गोपीये जो ज्ञान सब उदाहरत है गीता शास्त्र है ज्ञान अनिल ज्ञान जिसके द्वारा ज्ञान होता है गीता से ज्ञान होता है या ज्ञान का अर्थ है गीता मैंने कहा तुम्हारे लिए कहा अशेषण विभिक्ष ये जो कहा हुआ ज्ञान है गीता शास्त्र है ज्ञान शब्द से पहले कहा उसमें ये तत्त शब्द से ले रहे गीता शास्त्र है ये तथ गीता शास्त्र अशेषण विवस एक भी न छोड़ करके विचार करके विचार करना पहले यथेच्छे से तथा करो जैसा तुम चाहते हो वैसा करो पहले विचार करो कर्तव्य कर्तव्य क्या कहा इसका विचार करो यथाच्छे से तथा करो शास्त्र कोई कारक नहीं बनता गला पकड़ कर लगाने वाले करना ही पड़ेगा नहीं लगाता और दृष्टि कभी नहीं देता ऐसा नहीं बोलता गला पकड़ने के लिए हाँ ये फल दो प्रकार का फल देता है ये ऐसा है या ऐसा है जैसे तुम्हारी इच्छा वैसा ये दो प्रकार के साधन बताता है अनिष्ट का साधन इष्ट प्राप्ति के साधन अनिष्ट प्राप्ति के साधन दो बताता है फल बता देगा माने कितना फायदा है कितना नुकसान है किधर फायदा है किधर नुकसान एकदम बता देता है ज्ञापक होता है शास्त्र क्या होता है कारक नहीं होगा करवाता नहीं है ज्ञापन देता है जानकारी देता है ठीक है ये तशेषण विपरीक्ष इसको एक भी छूटे नहीं सबके सब, सब जितने भी मैंने कहा वचन है गीता शास्त्र वचन है इसको साथ विचार करके एक दूसरे को विचार करके अभी तक जो कहा हुआ है विचार कर यथेषि तथा करो जैसा तुम्हारी इच्छा इच्छा जो चाहते हो वही करो क्योंकि हमने दोनों प्रकार की बातें बता दी है जैसा चाहते हो वैसा करो तुम्हारी इच्छा के ऊपर है ये कहा कहात इस प्रकार इति एतत्भ्यम इति और एतद है ना वहां द्वितीय उत्तरार्थ एतद है इस प्रकार तुभ्यम तेकार तुभ्यम तुम्हारे लिए है ज्ञानम आख्यातम कथितम ज्ञान मानी गीता सास्त्र ज्ञान कहा ज्ञान को नहीं कहा ज्ञान के साधन बता दिया कथितम गुह्यात माने गोप्यात अत्यंत गोपनीय जो होगा गुह संवरण है ना मैंने आच्छादित करने है तो है। समाज में करने लागे नहीं है वह संवरण धातु से यत्त्यय करके बना दिया गुहिया शब्द बनाया गुह्यात मान गोप्यात कहा गोपनीय जो होगा एकांत में करने लायक है सबके लिए नहीं भगवान ने जब कहा एक ही अर्जुन ही था वहां कितना था श्रोता ये कि अर्जुन है वहां समाज के लायक नहीं होता समाज में अनेक प्रकार के बैठे हुए कहीं उल्टा न हो जाए तो पाए पानम भुजंगानम केवल हम विश्ववर्धन अनेक संस्कार लेके आए हुए लोग हैं ये तो संसार से जो तपे हों केवल मोक्ष ही चाहते हों उनके लिए उपयोगी है ये कोई संसारी विषय आर्जन के लिए नहीं होता ये इसको पढ़ेंगे सुनाएंगे तो संसारी पदार्थ हमें प्राप्त होगा इसके लिए नहीं होता है। ये ये मोक्ष इति तथ्य इस प्रकार ते माने तोभ्यम ज्ञान माने ज्ञान के साधन जो गीता है गीता शास्त्र है आख्यातम मानी कथितम मैंने कहा गुहयात गोप्यात गोप्य कहा गुप रक्षण धातु है ना रक्षा करने योग्य है गोपनीय अतिशय गोपनीय कोई हम रहस्य ग एकांत में कहने लायक है ये गीता शास्त्र मैया सर्वज्ञा कथितम कहना है व्याख्या मैं कैसे हूं मैं सर्वज्ञ हूं सबको जानता हूं सबको जानने वाला सर्वज्ञ ईश्वर के द्वारा कहा है माया हमारी कोई सामान्य जन नहीं है मैया ईश्वरे सर्वज्ञ कहा मैया सर्वज्ञ ने ईश्वरेण कहा मेरे द्वारा कहा गया आख्यातम कहा गया यह अर्थ होगा विमृश्य विमर्शनम आलोचन कर इसको विचार करना तुम विचार करके तो गीता शास्त्र को विचार करना जो मैंने कहा था द्वितीय अध्याय के एकादश श्लोक से मैं बोल, बोला शुरू किया था अशोच्यान शोचस्तुम प्रज्ञावादर्शभाष्य से गता सुन गता पंडिता लेकर के यहां तक जो मैंने कहा अभी तक कहा विमृश्य विमर्शनम आलोचनम करता इस गीता शास्त्र को विचार करके एतत, एतत, एतत एक यथोक्तम जो पूर्वक तो आता है ए तत्थ विमृश है न ये तत्तवा यथोक्तम पूर्वोक्त शास्त्र कहा यथोक्त शास्त्र योगिता शास्त्र है ये अशेषण विमृश एक शेष न बचे सबके सब विचार सब करके समस्तम अशेषण समस्तम विमृश्य है सब सबके सबको विचार करके यथोक्तम अर्थ अर्थ जातम मान एक एक करके कहा वो जो विषय दिखाया है हमने कर्म है ज्ञान है अर्थ जाता हूं कि विषय वर्ग जितने भी यथे सबके सब विचार सब करके ऐसा यथाइते तथा करो यही है जैसा तुम चाहते हो वैसा करो किधर जाना चाहते हो बस ऐसा कह दिया ठीक है मैं ज्ञानम कर्ण गीता शास्त्र ज्ञान ज्ञानम का हो ज्ञान शब्द का अर्थ कर्ण वित्पत्ति से ज्ञान शब्द ज्ञाए थे अनेना इति ज्ञान जिसके द्वारा जाना जाता है किसे जाने जाता गीता शास्त्र से जाना जाता है आत्मा के विषय में गीता शास्त्र को यहां ज्ञान शब्द से समझना इस श्लोक में ज्ञानम करण व्युत्पत्तिया कर्णकारक में देखना एक लूट प्रत्यय कर्णकारक में देखना कर्ण व्युत्पत्तिया गीता शास्त्र कर्ण के द्वारा एक ज्ञान शब्द का अर्थ गीता और शास्त्र पर ज्ञान का इस श्लोक में सर्वत्र ज्ञान शब्द करते गीता शास्त्र नहीं यहां इस प्रसंग में इस श्लोक की बात है कहा यथे से तथा गुरु कह दिया क्योंकि ज्ञापक है शास्त्र कारक तो है ही नहीं तो करवाने वाला नहीं होता जानकारी देने वाला होता है शास्त्र जैसे राजा करवाने वाला होता है न पर दंड देगा किंतु शास्त्र दंड नहीं दे, दे, दे सकता करो न करो तुम्हारी इच्छा दो प्रकार की हानि बता देता है इस मार्ग में चलता है इस मार्ग में बताता है शास्त्रों ऐसा है से कहता यथे तथा कहा था ज्ञान कर्मगा यथिष्टम तताया तो गीता क्या बताया ज्ञान और निष्काम कर्म की चर्चा है ज्ञान की चर्चा निष्काम कर्म कर्म मरे निष्काम कर्म ऐसा के भीता कर्मयुक्त मंत्र इत्यादि कहा हुआ था यही दो प्रकार की बातें हैं गीता में तो ये दोनों में से ज्ञान हो चाहे कर्म हो यदि इष्ट हो तुम्हारे जो इष्ट हो तद अनुतिष्ठा इत्यर्थ उसका अनुष्ठान तो करो ज्ञान इष्ट हो तो ज्ञान का अनुष्ठान करो कर्म इष्ट हो तो कर्म के अनुष्ठान करो यही अर्थ है यथे अच्छे से कहा यही कहा हुआ है समय हो गया है या रखता तो फिर करेंगे ओम पूर्ण मद पूर्ण पूर्णाद पूर्ण पूर्ण पूर्णमेवा दशिष्य स